देवी भागवत नवम स्कंध संखच का पुष्प भद्रा नदी के तट पर जाना उस समय भगवान शंकर वृक्ष के नीचे विराजमान थे उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्घाटित हो रहा था वे योगासन से मुद्रा लगाकर बैठे थे मुखमंडल मुस्कान से भरा था ब्रह्म से संपन्न होकर वे इस प्रकार प्रदीप्त हो रहे थे मानव शुद्ध स्फिक मणि चमक रही हो उनके हाथ में त्रिशूल और पट्टिश थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर सोपा पा रहा था वसुता गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है तपस्या का फल देना तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है ये बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती भक्तों पर कृपा करने के लिए वे सदा चिंतित रहते हैं उन्हें विश्वनाथ विश्व विश्वरूप विश्वज विश्वम्भर विश्ववर और विश्वसंहारक कहा गया वे कारणों के कारण तथा नरक से उद्धार करने में परम कुशल हैं वे सनातन प्रभु ज्ञान प्रदान करने वाले ज्ञान के बीज तथा ज्ञानानंद है दानवराज शंखचूर्ण उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा फिर सबके साथ भगवान शंकर को अपने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजमान थी और अपने स्वामी कार्तिके थे और सामने स्वामी कार्तिकेय थे इन तीनों महान महानुभाव ने शंकर को आशीर्वाद दिया उसे आए हुए देखकर कर नंदीश्वर प्रभृति सबके सब उठकर खड़े हो गए तदनंतर सब में परस्पर सामयिक बातें आरंभ हो गई उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंख भगवान शंकर के समीप बैठ गया तब प्रसन्नात्मा भगवान महादेव उससे कहने लगे श्री महादेव जी ने कहा राजन ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता है उन धर्मक के पुरुष के पुत्र का नाम धर्म है धर्म के पुत्र मरीचि हैं इनमें श्रीहरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है मरीच ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है प्रजापति